संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व मनु और बृहस्पति का संवाद मनु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्म तत्व का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ज्ञान योग का तथा वेदों के नियमार किए जाने वाले कर्म योग का क्या फल है सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है भीष्मी ने कहा इस विषय में प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु को प्रणाम करके पूछा भगवान जो इस जगत का कारण और वैदिक कर्मों का अधिष्ठान है जिसे ज्ञान का फल बताते हैं तथा मंत्र के शब्दों द्वारा जिसके तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता उस वस्तु का यथावत वर्णन कीजिए जिससे पृथ्वी और पार्थिव जगत वायु और अंतरिक्ष जल तथा तो देवता और देवलोक की उत्पत्ति हुई है वह सनातन वस्तु क्या है यह बताइए मैंने रिक शाम और यजुर्वेद का तथा तो छंद ज्योतिष निरुक्त व्याकरण कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है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 उसको उसी उसी में सुख जान पड़ता है और जो अप्रिय होता है वही उसके लिए दुख रूप बताया गया है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए संसार में कर्मों का आरंभ किया जाता है तथा तो इष्ट अनिष्ट दोनों से बचने के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है वैदिक कर्मकांड प्रायः सकाम भावना से युक्त है किन्तु जो कामनाओं के बंधन से मुक्त होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है मनुष्य निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करके परब्रह्म को प्राप्त करे इसे उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फलों की प्रशंसा करने वाले वचन तो कामनाओं में आसक्त पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं अतः इन कामनाओं से अपना पिंड छुड़ा परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए नित्य कर्मों के अनुष्ठान से रागादि दोष दूर हो जाने के कारण अंतकरण शुद्ध हो जाता है फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और मनुष्य कर्मों के अगोचर कामनातीत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है मन और कर्म से ही संसार की सृष्टि हुई है ये दोनों बंधन के कारण होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के भी मार्ग बन जाते हैं वेद विहित कर्म अक्षय फल मोक्ष भी देता है और नश्वर फल की भी प्राप्ति कराता है मन के द्वारा फले को त्याग देना ही अक्षर अच्छा फल की प्राप्ति में कारण है दूसरा कुछ नहीं जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है उस समय जैसे नेत्र अपने तेजस स्वरूप से युक्त होकर रास्ते में पैरों से बचाव करने योग्य काटे आदि देख सकते हैं उसी प्रकार बुद्ध भी मोह का पर्दा हट जाने पर विवेक से युक्त हो त्याग के योग योग्य अशुभ कर्मों को समझ सकती है। मंत्रों का का उच्चारण, यज्ञ अनुष्ठान, दक्षिणा अन्न का दान, और मन की समाधि इन पांच अंगों से संपन्न होने पर ही कर्म फल देने में समर्थ होता है शब्द रूप पवित्र रस सुखद स्पर्श और सुंदर ग्रंथ ये ही कर्मो के फल है किंतु मनुष्य इसी कर्म करने वाले शरीर से इन फलों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता कर्मों के फल रूप से जो लोग या शरीर प्राप्त होते हैं उन्हें में जाने पर इन फलों की प्राप्ति होती है जीव एक शरीर से जो जो शुभा शुभ कर्म करता है दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फलों को भोगता है क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का साधन है मन और वाणी से किए हुए शुभा शुभ कर्मों का फल मन वाणी के द्वारा ही भोगना पड़ता है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 अब जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है जिसे जान कर मन को वश में रखने वाले महात्मा इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और वेद मंत्रों के पद भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, उस अनिर्वचनी परमात्मा तत्व के विषय में कुछ कहा जाता है ध्यान देकर सुनो परब्रम परमात्मा भाति भाति के रसों और गंधों से रहित तथा शब्द स्पर्श एवं रूप से पृथक है वे मन बुद्धि के अगोचर अव्यक्त तथा निर्गुण हैं, फिर भी उन्होंने ही प्रजा के लिए रूप प्रथा दि विषयों की सृष्टि की है वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, न सत है न असत है न उभय रूप है जानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते हैं उनका कभी क्षरण नाश नहीं होता इसीलिए उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं अक्षर से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई है इस पृथ्वी से ही पार्थिव जगत की उत्पत्ति होती है पार्थिव शरीरों को जल में लय होता है जल में वे, अग्नि में, अग्नि से वायु में वायु से आकाश में और आकाश से परमात्मा में लीन होते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता परमात्मा न ठंडा है न गर्म न कोमल है न कठोर न खट्टा है न कसैला और न मधुर है न टिक्त शब्द गंध और रूप से भी, भी है, है, तो उसका स्वरूप विलक्षण का रस का गंध का रस गंध कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं ये इंद्रियां परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकती अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्यों को परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता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 उन्हीं का युक्त पूर्वक मंथन करने से जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में में आते हैं उसी तरह योग के द्वारा मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करने पर बुद्धिमान पुरुष अपने स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है जैसे सपने में मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है उसी प्रकार दस इंद्रिया पांच प्राण तथा मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों से बने हुए लिंग शरीर के साथ इसकी उत्पत्ति वृद्धि क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता कोई भी इन चर्म चक्ष के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता अपनी त्वचा से उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अपने इंद्रियों से उसका कोई खाली ही सिद्ध कर सकता है उसे नहीं देखती, पर वह उन तो पांचों भूतों मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मान लेता है मनुष्य के मरने पर उसके शरीर के पांच भौतिक अंश अपने अपने महाभूतों में मिल जाते हैं किंतु स्रोत्र आदि सत्रह तत्वों का लिंग शरीर कर्म वासना में आबद्ध और दूसरे स्थूल देह में प्रवेश करके पांचों विषयों का सेवन करता रहता है स्रोतेंद्रीय आकाश के गुण शब्द का घृणेन्द्रीय पृथ्वी के गुण गंध का तेजस नेत्रेन्द्रीय तेज के गुण रूप का रसनेन्द्रीय जल के गुण रस का तथा त्विन्द्रिय वायु के गुण स्पर्श का सेवन करती है इंद्रियों के पांचों विषय पांच महाभूतों में रहते हैं पांचों महाभूत इंद्रियों में रहते हैं इंद्रिया मन की अनुगामी है मन बुद्धि के आश्रित है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर स्थित है